विवेकानंद साहित्य पत्रावली खेतली निवासी पंडित शंकर लाल को लिखे, बम्बई बीस सितम्बर अठारह सौ बयानबे प्रिय पंडित जी महाराज आपका कृपा पत्र मुझे यथा समय मिला प्रशंसा का पात्र न होने पर भी न जाने क्यों मेरी इतनी अधिक प्रशंसा हो रही है ईसा मसीह का कहना है कि एक ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं बाकी सब उसके हाथ की कठपुतली है महतो मह्यान परम धाम में विराजमान ईश्वर ही अथवा अधिकारी पुरुषों की जय जयकार हो न कि मुझ जैसे अनधिकारी की यह दास भाड़े के मोल का भी नहीं और विशेषतः एक फकीर तो किसी प्रकार की प्रशंसा पाने का अधिकारी ही नहीं क्या केवल अपना कर्तव्य पालन करने वाले सेवक की आप प्रशंसा करेंगे आशा है आप सपरिवार कुशलपूर्वक होंगे पंडित सुंदर जी और मेरे अध्यापक जी ने मुझे अनुग्रह पूर्वक स्मरण किया है इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी चेर कृतज्ञता प्रकट करता हूँ अब आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ हिंदू मस्तिष्क का झुकाव सदा निगमनीय अथवा साधारण सत्य के सहारे विशेष सत्य तक पहुँचने की ओर रहा है न कि आगमनिक अथवा विशेष सत्य के सहारे साधारण सत्य की ओर अपने समस्त दर्शनों में हम सदैव किसी एक साधारण सिद्धांत को लेकर बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति पाते हैं फिर चाहे वह सिद्धांत पूर्णतया भ्रमात्मक एवं बालकोचित ही क्यों न हो इन साधारण सिद्धांतों में कहाँ तक तथ्य है इस बात के खोजने या जानने की किसी में उत्कंठा नहीं स्वतंत्र विचार का हमारे यहाँ अभाव सा रहा है यही कारण है कि हमारे यहाँ पर्यवेक्षण और सामान्यकरण विशेष विशेष सत्यों में से एक साधारण सिद्धांत में उपनीत होना प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाले विज्ञानों की इतनी कमी है ऐसा क्यों हुआ इसके दो कारण हैं एक तो यह कि यहाँ के जलवायु की भयंकर गर्मी हमें क्रियाशील होने की अपेक्षा आराम से बैठकर विचार करने के लिए बाध्य करती है और दूसरे यह कि पुरोहित और ब्राह्मण दूर देशों की यात्रा या समुद्र यात्रा न करते थे दूर देश की यात्रा जल से या स्थल से करने वाले यहाँ थे तो अवश्य पर वे प्रायः व्यापारी थे अर्थात वे लोग जिनका बुद्धि विकास पुरोहितों के अत्याचारों एवं स्वयं के के कारण रुद्ध हो गया था अतः उनके पर्यवेक्षणों में मानवीय ज्ञान का विस्तार तो न हो पाया उल्टे उसकी अवनति ही हुई क्योंकि उनके निरीक्षण इतने दोष युक्त थे तथा विभिन्न देशों के उनके वर्णन इतने अत्युक्तिपूर्ण और काल्पनिक एवं विकृत थे कि उनके द्वारा असलियत तक पहुंचना असंभव था इसलिए हम लोगों को यात्रा करनी चाहिए और विदेशों में जाना चाहिए यदि वास्तव में हम अपने को एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि दूसरे देशों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चल रही है और साथ ही उनके मनोभाव जानने के लिए हमें उन्मुक्त हृदय से दूसरे राष्ट्रों से विचार विनिमय करते रहना चाहिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें गरीबों पर अत्याचार करना एकदम बंद कर देना चाहिए किस हास्यास्पद दशा को हम पहुंच गए हैं यदि कोई भंगी हमारे पास भंगी के रूप में आता है तो छुटी बीमारी की तरह हम उसके इस स्पर्श से दूर भागते हैं परंतु जब उसके सिर पर एक कटोरा पानी डालकर कोई पादरी प्रार्थना के रूप में कुछ गुनगुना देता है और जब उसे पहनने को एक कोट मिल जाता है वह कितना ही फटा पुराना क्यों ना हो तब चाहे वह किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए उसके लिए कहीं रोक टोक नहीं ऐसा कोई नहीं जो उससे सप्रेम हाथ मिलाकर बैठने के लिए उसे कुर्सी न दे इससे अधिक विडम्बना की बात क्या हो सकती है आइए देखिए तो सही दक्षिण भारत में पादरी लोग क्या गजब कर रहे हैं ये लोग नीच जाति के लोगों को लाखों की संख्या में ईसाई बना रहे हैं त्रिवांग में जहाँ पुरोहितों के अत्याचार भारत वर्ष भर में सबसे अधिक है जहाँ एक एक अंगुल जमीन के मालिक ब्राह्मण हैं और जहाँ घरानों की महिलाएं तक ब्राह्मणों की उपपत्नी बनकर रहने में गौरव मानती हैं वहाँ लगभग चौथाई जनसंख्या ईसाई हो गई है मैं उन विचारों को क्यों दोष हे भगवान कब एक मनुष्य दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेगा आपका ही विवेकानंद